मेरी चिंता बढ़ती चली जा रही है विशोक जो मुझे खबर देगा उसको मैं इनाम दूंगा पुरस्कार दूंगा पुरस्कृत करूंगा विशोक ने कहा कि भगवन वे देखिए बानर की ध्वजा से युक्त कपित ध्वज गांडीवधारी अर्जुन सामने से आ रहे हैं शंख चक्रगदा पद्म धारण किए श्री कृष्ण कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं यहां चक्र और शंख का वर्णन है और एक हाथ में चाबुक है एक हाथ में घोड़ों की लगाम है यह चतुर्भुज रूप है गदा पद्म नहीं है क्योंकि खाली हाथ नहीं है इसलिए एक में चाबुक है और एक में घोड़ों की बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है दाहिने में चाबुक है इस तरह से तो तेत्रिक प्राणय है हैं? इसलिए कहा गया श्री यह सुनकर के भीमसेन ने कहा ददानी ते ग्राम चतुर्दश प्रिया प्रसन्ना दाशी शतम चा तीर्थांश विंशति वेदयसे वेदय विशोक तुमने अर्जुन और श्री कृष्ण का पत पता बताया है दर्शन कराया है इसलिए मैं तुम्हें विशोक चौदह गांव की जागीर देता हूँ सौ दासियाँ प्रदान करता हूँ बीस रथ प्रदान करता हूँ स्वर्ण से मड़े हुए बीस रथ में इनाम के रूप में प्रदान करता हूँ ऐसे उदार हैं भीमसेन कोई कंजूस भी नहीं है जैसे बलवान हैं ऐसे अपने सेवकों को खूब देकर प्रसन्न रखने वाले हैं इधर अर्जुन दौड़कर भीमसेन के निकट आए हैं और आपस में रथों को मिला कर के थोड़ी देर में सांकेतिक भाषा में सारी बातचीत कर ली है क्या हुआ कहां से गए और अब क्या विचार है बोले बस विचार पक्का है धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके शपथ खा करके आया हूं कि कर्ण का वध किए बिना मैं लौट कर आपका दर्शन भी नहीं करूंगा और ये कवच भी तभी उतारूंगा जब कर्ण का वध कर दूंगा ये निश्चय करके आया हूं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 श्री व्यासी वर्णन कर रहे हैं तत्र भारत कर्णस लाघवे न महात्मता आज कर्ण के अस्त्र कौशल से संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए क्योंकि आकाश देवताओं से खचाखचवारा ब्रह्मा जी भी हैं शंकर जी भी हैं देवराज इंद्र भी हैं सब युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं आकाश में खड़े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 गर्जना पूर्वक बोले बोले दिष्टयासी दुस्साह में ऋण प्रतीछे सह वृद्धि मूलम चिरोद्यतम यमया ते सभा कृष्णा विमर्शे भी मत्ता भीमसेन बोले चलो आज का दिन सुदिन है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 कुपितो भीम बधायो। बद का संकल्प लेकर के गदा को उठा लिया और चिल्ला करके कहा कान खोलकर सुन लो आज मैं कुरु सभा में की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहा हूं जैसे नृसिंघावतार में भगवान नृसिंह ने हिरण कशबू की छाती विदीर्ण करके रक्तपान किया था ऐसे ही आज मैं इस पापी दुशासन की छाती को फाड़कर रक्तपान करने वाला हूं किसी में साहस हो तो वह बचा लेते शोणित माझ मध्य सबके बीच में मैं तेरे रक्त का पान करूंगा और इतना ही नहीं आज तेरे पापों का फल मैं ब्याज के चुका दूंगा ऐसा कह करके पुत्रम तबाज ताड़ या मां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 उन्होंने उसके केशों को पकड़ लिया पकड़ करके खूब रगड़ा उसको रगड़ने के बाद कहा कि अरे नीच तूने ने द्रौपदी के केश पकड़े थे आज मैं तेरे केश पकड़े हुए हूं किसी वीर में शक्ति हो तो आज तुझे मुक्त करा ले मैं तेरा बध करना चाहता हूं स्मृत्वाथ केश ग्रहण चिव्या वस्त्रापहारम च अनागसो घसो भर मुखाया दुखानि दत्ता न्यपि एक एक इसके अपराध याद आने लग गए कैसा इसने द्रौपदी का अपमान किया था क्या अवस्था थी उस समय द्रौपदी की बहुत व्याकुल हो गए और इसके बाद भीमसेन का यह जो श्लोक है यह श्लोक बड़ा अद्भुत है ये महाभारत का श्लोक इसमें भीमसेन सबको चुनौती दे रहे हैं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 जुन किसी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते उनके सामने कोई नहीं बोल सकता लेकिन आज भीमसेन कह रहे हैं तत्राह त्र नाम ले, -ले के तत्र करणम च सुधन च कृप्रोणीम कृतवरमाण में निहनमी दुस्साहसन मध्य पापम संरक्षिता मध्य समस्त योधा कर्ण कान खोलकर सुन ले दुर्योधन कान खोलकर सुन ले कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा कान खोलकर सुन ले और अब अधिक नाम लेने से लाभ क्या है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 उनको भी विशाल भुजा घुमा घुमा करके पर्घ के समान हिलाने लग गए लोग थरथर कांपने लग गए और बोले तू गौ ओ बहकर ओ हमें चिढ़ा रहा था अब फिर बैल बैल कहकर फिर बोल एक भुजा उखाड़ ली और एक भुजा के उखाड़ने के बाद कहते दुस्सा सनम ते न चवीर मध्य जघान बज्रा सनि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 स्वाद चक चक करके भीम से नाचने लगे और बोले स्तन्यस्य मात और मधु सर किशोरवा माध्य कपान्य सत्कृत्य दिव्य से वातो यस्य पाना पयोदिव्या मैंने माता का दूध भी पिया मैंने मधु और घी का भी सेवन किया मैंने अच्छी प्रकार से तैयार किए हुए बढ़िया ठंडाई और शर्बत को भी मैंने पिया माखन का भी स्वाद मैंने लिया याने कितने कितने मीठे व्यंजन मैंने पाए लेकिन आज इस पापी के रक्त में जो स्वाद आ रहा है आज तक मुझे किसी व्यंजन में वो स्वाद नहीं आया महाराज खून से लथपथ पथ दिखाई पड़ रहे हैं महाराज उनको देख करके बड़े बड़े योद्धा वीरों ने अपनी आँखें बंद कर ली और वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सके तम तत्र भीम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 कितने लोग तो निष्प्राण होकर गर्जना से ही प्राण उनके पखेरु उड़ गए और प्रायः मलमुत्र विसर्जन तो अधिक से अधिक सैनिकों का हो गया ऐसी दशा हो गई महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है और इसके बाद भीम युद्धामन्यु ने चित्र सेन के मस्तक को काट दिया है भयंकर युद्ध आरंभ हो गया है दुर्योधन के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है भाइयों के सहित तो अपने जीवन से निराश हो गया आज भीमसेन के आगे किसी की हिम्मत चूक करने की नहीं सब चुप जैसे सबको सांप सूंघ गया हो ऐसी हालत हो गई भीमसेन गर्जना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे अर्जुन के निकट पहुंचे और वीरों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 शुष्टकृत माने अग्नि अग्नि के माध्यम से ही हमारी आहुतियाँ मंत्रोचार पूर्वक जब अर्पित की जाती हैं तो अग्नि के माध्यम से ही तत्त देवताओं तक वे आहुतियाँ पहुँचती हैं तो यह काम कौन ने किया सबके निकट तक आहुति पहुँचाने का काम किसने किया अग्नि ने तो अग्नि भगवान ने इतना काम किया है तो उनको विशेष आहुति मिलनी चाहिए कि नहीं तो एक प्रथम जो चार आहुति में अग्नय नमः वो तो आहुति है ही है किंतु संपूर्ण हवन कर्म संपन्न हो जाने के बाद अब कोई आहुति शेष न बची तब शिष्टकृत धूम होता है उसको शिष्टकृत आहुति कहते हैं अर्थात हे अग्नय आपने हमारे आहुतियों को उन, -उन देवताओं के पास तक पहुंचाया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 अद्भुत अस्त्र कौशल है भीमसेन का दसों को एक साथ दस भल नाराज प्रत्या पर चढ़ाकर संकल्प किया और दसों के मस्तक एक साथ जय सियाराम। राम साहब का मस्तक धड़ से अलग हो गया अब तो बचे कुचे लोग भागने लग गए और इस प्रकार से भीमसेन ने संपूर्ण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 से अलग कर दिया है इससे कर्ण के आंखों से आंसू आ गए हैं। बड़ी पीड़ा अपने पुत्र के, के कारण उसे हुई है। और इसके बाद अब घोषणा की गई कि अब अब भैया, तमाशा देखो अब कर्ण और अर्जुन का द्विरथ युद्ध होगा अब तो केवल तमाशा देखो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं तमाशा देखने के लिए आकाश खचाखच सिद्धों से देवताओं से भरा हुआ है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 सरीशक्ति ध्वजात तो बर्मिण बद्धनसौ श्वेता स्व शखशोभितूणीरवर तो, संपन्नौ द्वावप्येतौ सुदर्शनौ रक्तचंदन रक्तांगौ समोवृषाव चाप विद्युत ध्वजोपेत शस्त्र इत्यादि प्रकार से द्विवचन का प्रयोग करते हुए दोनों के श्रृंगार सौंदर्य बल पराक्रम गुण सबका क्रमशः वर्णन किया है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 वे भी अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए और इनसे जो अतिरिक्त चारण आदि हैं ये कर्ण के पक्ष में खड़े हो गए इस तरह से महाराज वह सारा ब्रह्मांड भी मानव दो भागों में बट गया है इतना भयंकर युद्ध न भूतो न भविष्य ऐसा भयंकर युद्ध हुआ अब दोनों ही अपने अपने पक्ष के लिए कह रहे हैं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 इस युद्ध में विजय तो अर्जुन की ही होगी ब्रह्म ऊच तुस्त्रदेश्वरम इंद्र से शंकर जी और ब्रह्मा जी ने कहा विजयो ध्रुव में व्य विजय से महात्मन खांडवे ये विजय नाम जिनका है ऐसे अर्जुन की ही इस युद्ध में विजय होने वाली है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 किंतु सात्विक शक्तियों का अस्तित्व देव शक्तियों का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है इसलिए कर्णच दानव पक्ष एवं कार्य पाजय कृत भवे कार्य देवा निश्चित आत्म कार्य गरीयेश्वर ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्ण दैत्यों का पक्षपाती है ये दुर्योधनादि सब दैत्य ही स्वभाव वाले तो हैं ये दानवों के पक्ष का है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 यद्यपि बहुत दुखी हैं स्वत्थामा कि मेरे पिता को छलपूर्वक मारा गया लेकिन बैरियु राम बड़ाई करें आज अश्वत्था ने इतनी ही श्लोकों में प्रशंसा की है अर्जुन की बोले वो महान गुरु भक्त है गुरुवत प्रवर्तितव्यम गुरुपुत्रे शास्त्र में लिखा है गुरु के प्रति जैसा व्यवहार होता है वैसा ही गुरुपुत्र के प्रति व्यवहार करना चाहिए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 दुर्योधन तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि तुम अब तक युधिष्ठिर को नहीं पहचान पाए वो तुम्हें दुर्योधन नहीं वे तुम्हें कहकर संबोधित करते हैं, वे हैं, वे परम सदाचारी हैं जितेंद्रिय हैं गुरु भक्त हैं कृष्ण भक्त हैं और मुझे गुरुपुत्र मानकर मेरी बात को टालेंगे नहीं अरे किसी ब्राह्मण की बात युधिष्ठिर नहीं टाल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 कितने वर्षों से लगे थे आंधी तूफान की तरफ बाढ़ में पेड़ बहे चले जाते हैं और तुम्हारे तटों पर लगी हुई घास बेत वे बाढ़ उतरने के बाद टस मसनी वहीं कोई हरे भरे हो जाते हैं क्या कारण है नदियों ने कहा पेड़ हमारे सामने अड़के खड़े होते हैं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 वो तो ब्रह्म वाक्य हो गया फिर वो कहाँ से अशुद्ध रह गया स्वभाव होता लोग एक पंडित जी मथुरा में विश्राम घाट पर जजमान का संकल्प करा रहे थे विष्णु विष्णु विष्णु हो श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णु राया इत्यादि प्रकार से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 मानो के देखो तुम्हारा निशाना चूक जाएगा हैं तुम गले पर लगाना चाहते हो पर यह बाण कंठ पर नहीं जाएगा मैं पहले से बता रहा हूं नहीं जाएगा और उसने जैसे प्रत्यंचा को कान तक खींच करके सरसंधान किया भगवान ने एक साथ खड़े हो करके अपनी एड़ी से रथ को नीचे धसा दिया वो बाण मस्तक में कंठ में छाती में नलक कर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 तो समय ज्यादा चला जाएगा इसलिए हम कूट का उच्चारण करते हैं ग्रंथ में देख लेना कूट को गोकर्णा सुमुखी कृतन इषुणा गोपुत्र संप्रेषिता गो शब्दात्मज भूषण सुभित सुव्यक्त गो सुप्रभम दृष्टवा गो गतकम जहार मुकुटम गो शब्द गोपूरी गोकर्णसन मदनशाया ब्राप्य मृत्योशा सुमुखीतेन इषुण श्री सूर्य नारायण का भी एक नाम गोकर्ण है अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने गो माने सूर्य और उनके पुत्र कर्ण ने जिस बाण को चलाया था वह बाण मानो बाण पुत्र के रूप में स्वयं उपस्थित हुई गौ गव। गौ का अर्थ है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 भयंकर पराक्रम प्रकट किया उसके पराक्रम से क्षुब्ध होकर के अर्जुन ने बाण वर्षा की है और उसकी मुट्ठी को अपने बाण से बेद दिया है इससे वह व्याकुल हो गया उसकी मुट्ठी ढीली हो गई और जब मुट्ठी ढीली हो गई तो वे वह बाण प्रयोग करने में धनुष प्रत्यंचा खींचने में समर्थ नहीं रहा तो अर्जुन भी शांत हो गए कि धर्मयुद्ध है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 होम धेनु का बछड़ा और उस ब्राह्मण ने जो साप दिया था कि अरे कर्ण युद्ध में धरती तेरे पहियों को निगल जाएगी और उसी से तेरी मृत्यु होगी अब वह ब्राह्मण के साप का अवसर उपस्थित हो रहा है यह काल ने अव्यक्त रूप से कर्ण को सूचना दे दी और इस सूचना को प्राप्त करने के कारण मन ही मन उदास हो गया इसी बीच में इसका पहिया धस गया भूमिस्तु कर्णस भूमिस्त चक्र ग्रसतीवोचत कर्ण से प्रणस्तम भार्गोस्म प्रद महात्मा चक्राम ग्रसते भूमि प्राप्ते तस्मिन् बध काले नृवीर बाया रथ का बाया धरती में चला गया और कर्ण व्याकुल हो गया कर्ण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 कर्ण कह रहे हैं धर्म प्रधानमंल पातिम्रुवन्धर्म विद सदय धर्म प्रयता धर्में प्रयताम चर्त यहात सचा निघ्ना भक्तान् मन्नेन नित्यं नरिपाति धर्म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 पर ब्राह्मण का शाप था इसलिए धरती पहिया को नहीं छोड़ रही थी और इस चरित्र में कर्ण का बाहुबल कितना है यह व्यक्त होता है हम अपने मन से नहीं कह रहे मूल ग्रंथ में व्यासी कह रहे हैं सप्तद्वीपा बसुमती शशैलवन कानना जीर्ण चक्रा समुक्षिप्रा कर्णेन चतुरंगुल सात दीप सात समुद्र वाली बड़े बड़े पर्वत और बनों के सहत्य पृथ्वी शेष के मस्तक से चार अंगुल ऊपर उठ गई भगवान ने दिखा दिया कर्ण कोई सामान्य बलवान नहीं है कोई साधारण बात है सारी धरती को चार अंगुल ऊपर उठा देना इतना पराक्रमी कर्ण लेकिन फिर भी जब पहिया नहीं छोड़ा तो कर्ण के आंख से आंसू बहने लग गए और वो अर्जुन को बोला कि तुम दो घड़ी की प्रतीक्षा और कर लो जिससे कि मैं इस पहिए को निकाल लू अब देखो इसी को कहते बुद्धि का मारा जाना न? वो रथ ही छोड़ देता दूसरा मंगा लेता टेम्परेरी रथ ही मंगा लेता तो चलती का नाम गाड़ी है न? तो ऐसा तो नहीं होता कम से कम एक ही जगह रह गया और अब आप कहीं जा रहे हैं यात्रा करते हुए और आपकी गाड़ी का एक पहिया बस तो हो गया परिस्थिति विकट है आप क्या करना चाहिए आपको आपका कर्तव्य ये है कि यदि दूसरे वाहन की व्यवस्था हो सकती है तो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 भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा कर्ण तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तम अब्रवीत वास्देव रथस्थो राधेय दिष्ट स्मरसीह धर्मम प्रायेण नीचाभ्यसने सुमग्ना निंदन दीव कुतम नतुस्वम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राधे कर्ण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 जिसमें सीधे साधे क्षमाशील को छल पूर्वक जीता गया जुए में उस समय तेरा धर्म कहां सो रहा रहा था उसमें तू क्यों रहा? बारह वर्ष का एक वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव लौटे थे क्या जरूरत थी खून खराबा की उनका राज्य उन्हें क्यों नहीं दिया गया उस समय तेरा धर्म कहाँ सो रहा था उसमें तू धर्म की दुहाई नहीं दी क्षा भवन में पांडवों के सहित कुंती को जलाया गया उस समय तेरा धर्म कहां था और जिस समय द्रौपदी को तुमने गाली देकर के अपमानित किया था उस समय तुम्हारा धर्म कहा गया था तुमने कहा था तुम्हारे पति नरक में पड़े हुए हैं नपुंसक हैं थोथे तिलके समान हैं इनको त्याग कर हम लोगों में से किसी वीर का वरण कर लो उस समय तेरा धर्म कहां गया था हैं अपने ही मित्र की परिवार की बहू बेटी को ऐसा कहते समय तेरा धर्म कहां चला गया था अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है महाराज भगवान बोले यद्य धर्म तत्र न विद्य ते ही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 जिसके केश खुल गए हो और इन सब अवस्थाओं से युक्त बेचारा बालक अब तुम तुम छे, छे महारथियों ने निर्दयी की तरह उसको मार डाला और उसकी मृत्यु पर तू ठहाका लगाकर हंस रहा था उस समय तेरा धर्म कहा चला गया था और अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है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 बज वज्रश्री व्रतासुर का छेदन कर दिया ऐसे ही आज अर्जुन के शरच्छेदाण ने कर्ण का छेद कर दिया श्री की महारथी कर्ण की जय गांडी वारी अर्जुन की जय हम्म कर्ण भी जयकार के योग्य हैं कोई सामान्य महावीर कर्ण नहीं है महान वीर हैं कर्ण महाराज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 दुर्योधन के विलाप का वर्णन है वसुता मित्र तो मित्र ही होता है कर्ण के प्रति दुर्योधन का जो प्रेम है और दुर्योधन का जो कर्ण के प्रति प्रेम है अद्भुत है महाराज इतव मुक्ता बिर राम शल्या शल्य ने इतना समझाया वे चुप हो गए लेकिन दुर्योधनम शोक परीत चेता हा कर्ण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 महाभारत का मूल पारायण भी उच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक हो रहा है अनेक संत महापुरुष भी भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं इतना ही नहीं इसमें समय ये शेखावाटी क्षेत्र का ये लोहारगल क्षेत्र का श्री मंगलचंद डिडवानिया विद्या मंदिर इसमें लघु भारत के रूप में यह दिखाई पड़ रहा है ये बात ठीक है कि राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा हैं लेकिन इसके साथ ही शायद कोई प्रांत न बचा नहीं बचा है जिस प्रांत का यहाँ कोई ने कोई सज्जन आके कथा न श्रवण कर रहा हो तमाम लोग तो यहाँ ऐसे आए हैं जो केवल सुन कर के कथा न अभी यहाँ कभी आए न कभी हमारे आमने सामने पड़े ऐसे भी बहुत से लोग आए हैं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 मखे ही विष्णुर्भगवान्नातनो वदी तच्चान्यलिंदुभानव अतो नुसूय शुणिया सर्वलोकाचर सुखी भवेत सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं इसलिए वेद में लिखा है यज्ञो वै विष्णु निश्चित ही यज्ञ विष्णु का स्वरूप है इस बात को अग्नि वायु चंद्रमा सूरी भी स्वीकार करते हैं अतः दोष दृष्टि का असूया दोष का परित्याग करके जो व्यक्ति कर्ण पर्व का पाठ करता है उस इस युद्ध यज्ञ यज्ञ के यग्ये का पारायण करता है उसे वेद में कहे गए यज्ञों के विधि पूर्वक पारायण का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है ऐसा अद्भुत यह कर्ण पर्व है इसका श्रवण करने से मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते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 तो उसको युद्ध में विजय की प्राप्ति हो जाती है और यदि वैश्य इसको पढ़ें तो उनको व्यापार में घाटा नहीं होता उनको संपत्ति बहुत मिल जाती है शूद्र इसको श्रवण करें महाराज ये लोग श्रवण करें तो उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ करने की शक्ति प्राप्त होती है इसलिए तथ्य विष्णु भगवान सनातन सचात्र देव परिकीर्तते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 जय गो जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय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 भयंकर युद्ध हुआ उस समय कितनी सेना शेष रह गई थी धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है श्री वृंदावन बिहारी नारे तो संजय उनकी गणना बता रहे हैं एकादश सहस्राणी रथान भरतर शब दस दंति सहस्राणी सप्त पूर्णे शत सहस्रे दें हयाना भारत पत्कोट्यस्रो बल में तदाभवत्त तवाभवत कह रहे हैं हे धृतराष्ट्र महाराज आपके पक्ष में ग्यारह हजार रथ बाकी बचे दस हजार सात सौ हाथी बाकी बच गए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 अब तो महाराज भयंकर युद्ध आरंभ हुआ शल्य के सेनात्पतित्व में और महाराज जी नकुल ने कर्ण के तीन पुत्रों का वध कर दिया उभय पक्ष की सेनाओं का भयंकर युद्ध युद्धीमसेन को होश आ गया भीमसेन भी गर्जना करके खड़े हो गए शल्य भी गर्जना करते हुए खड़े हो गए और इधर युधिष्ठिर ने शल्य को ललकारा दुर्योधन और चेकतान का युद्ध हुआ युधिष्ठिर ने चंद्रसेन ध्रुमसेन का वध किया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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय शल्य के पराक्रम को देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी प्रसन्नता हुई उसे उसका आज दुख दूर हो गया और वो कहने लग गया ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा सल्यस्य दृष्टवा शल्य विक्रम निहिता पांडवान में आज दुर्योधन ने समझ लिया कि संजय पांडव पांचाल वीर अब कोई जीवित नहीं है सब के सब मारे गए अब शल्य किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ है पांचाल वीर सुरथ का भी बद कर दिया गया है और दुर्योधन ध्रष्टद्युम्न का युद्ध हुआ है और भयंकर संग्राम चला है इस संग्राम में युधिष्ठिर के द्वारा सल्ले की पराजय हो गई है और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय किया है अपने मन में कि अब हमें किसी भी स्थिति में सल्ले को छोड़ना नहीं है और श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी भीतरी शक्ति आत्मबल का प्रयोग किया है केवल अस्त्र बल और शरीर बल से शल्य का शल्य को नहीं मारा गया आत्मबल और तपह तपह तपोबल से उसको मारा गया सो मणिमदंड जग्राह शक्ति कनक प्रकाशाम नेत्रे च दीप्ते सहसा विवृत्यो उस महान तेज से संपन्न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 जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षक हो उनका आश्रय जिसे प्राप्त हो उसकी विजय क्यों नहीं होगी उसकी विजय तो अवश्य होनी होती है लाभस्ते शाम जयसते शाम कुम पराभवा ये शाम नाथो हो ऋषि के सा सर्वलोक विभुर हरि भगवान जिसके नाथ हैं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 और संजय को बंदी बना लिया गया संजय भी रोज युद्ध में जाते थे युद्ध में भी जाते थे ऊपर बैठ कर के सारी बात दिब्य दृष्टि के द्वारा सुनाते भी थे दोनों काम करते थे ऐ दोनों उनके रोल थे तो इनको बंदी बना लिया गया और जब बंदी बना लिया गया तो सात्यिकी ने कहा अब तो विजय हो गई इसको जीवित छोड़ने से क्या लाभ है ये अंधेराजा धृतराष्ट्र का पक्का सेवक है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 ने संजय के शरीर का स्पर्श करके कहा अब तुम युद्ध मत करो अब तुम भजन करो तप करो शेष बचा हुआ युद्ध का विवरण अभी तुमको सुनाना है चले आई और बचा था दुर्योधन का जिसका नाम था सुदर्शन सुदर्शन को मार डाला अब निन्यानवे मारे गए अकेला सौमा दुर्योधन बाकी बचा है और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 सहदेव ने पहले शकुनी से पूछा है कि किस हाथ से पाँसें फेंके तो वैसे तो दोनों हाथों का प्रयोग जुआरी करते हैं पर इस हाथ का प्रयोग ज़्यादा होता है पहले ये हाथ काट दिया ये हाथ काट